संवेदनों संवेदनों के पांक, पांक, ब्लौक ब्लौक की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविता पथ भूल न जाना पथिक कही पथ भूल न जाना पथिक कही पथ में कांटे तो होंगे ही दुर्वातल सरिता सर होंगे सुंदर गिरी वन वापी होंगे सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कही पथ भूल न जाना पथिक कही जब कठिन कर्म पग डी पर राही का मन उन्मुख होगा जब सपने सब मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कही पथ भूल न जाना पथिक कही अपने भी विमुख पराये बन आँखों के आगे आएंगे पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे तब अपने एकाकी पन में पथ भूल न जाना पथिक कही पथ भूल न जाना पथिक कही ण भेरी सुनकर विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे हाथों में कुमकुम -कुम थाल लिए कुछ जलकण ढुलक रहे होंगे कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ फूल न जाना पथिक कही पथ फूल न जाना पथिक कही कुछ मस्तक कम पड़े होंगे जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुति जब स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़ असमंजस में पथ भूल न जाना पथिक कही पथ भूल न जाना पथिक कही सुमन जी की दूसरी कविता का शीर्षक है तूफानों की ओर घुमा दो नाविक तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पचवार आज सिंधु ने विष उगला है लहरों का यौवन मचला है आज हृदय में और सिंधु में सास उठा है ज्वार तूफानों की ओर कुमा दो नाविक निज पचवार लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अंधड़ में साहस तो लो लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अंधड़ में साहस तो लो कभी, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पचवार यह असीम निज सीमा जाने सागर भीतू यहां पहचाने यहां असीम निज सीमा जाने सागर भीतू यहां पहचाने मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पचवार सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है इसके बल पर ही कर डाले सातों सागर पार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पक्ष एक अन्य कविता का शीर्षक है वरदान मांगूंगा नहीं हार एक विराम है जीवन महासंग्राम है तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं स्मृति सुखद प्रहरों के लिए अपने खंडहरों के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही वरदान मांगूंगा नहीं लघुता ना अब मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं अभी आप सुन रहे थे शिव मंगल सिंह सुमन की कुछ प्रसिद्ध कविताएं। वाचक स्वर भारती परिमल